प्रवक्त अविवेकिन व्यवसायत्मक बुद्धिभा का संभव विधान करना दिखा जो पुष्प कर्म करने से सर्द मिलेगा वो सब कुछ अन्य किसी नहीं ये जो कहने वाले उनके लिए पसंद करते हैं जो प्रवक्ता है वो तो अविवेकी उनके लिए व्यवसायत्मक बुद्धिभाग प्रसन्न होते व्यवसाय है निश्चय ज्ञान योग कर्म इसमें निश्चय बुची सम्भव नहीं बुद्धिरा असव स्थिति के लिए करना अन्य प्रकार से किसी दुखी नीति विशेषकर सत्योच्च काम आत्मा काम आत्मा न जन्म कर्म फल प्रदान जन्म कर्म फल क्रिया विशेष बहुला क्रिया विशेष बहुला बहुलाम भोगेश्वर्यतिम प्रति भोगेश्वर्य परमात्मा जमा कर्म फल क्रिया विशेष बहुला बहुलाम भोगेश्वर्यतिम्व वादे में ऐसा जो कहते है कि भेदभा कामान काम स्वर्ग काम कर विभिन्न इच्छा करते स्वर्ग पर स्वर्ग परेशान स्वर्ग पर स्वर्ग के श्रेष्ठ समान थे और जन्म कर्म फल प्रदान ये वाचन प्रवचंती किताब क्रिया विशेष बहुलांश जिसमें क्रिया विशेष बहुत के जन्म कर्म फल देने वाले ऐसे कहते भोग गति ऐश्वर्य की प्राप्ति के प्रति साधन है ऐसे कहने वाले उसके साथ आगे सम्बन्ध है आगे का सत्या ये सब ऐसे विशेष वाणी को कहते हैं ऐसे जो जन्म कर्म फल, फल प्रदा क्रिया विशेष भोगलाम वाचन करती अभी, अभी तरह लोग कहते संसार परिवर्तन परिदर्शन संसार में परिवर्तन इधर उधर तो जन्म मरना मरुन संसार नहीं रहना इसको दिखाने के लिए वस्तुता भारत में विषय तो वाणी है जन्म कर्म फल होगा उनकी वाणी जी अच्छा वैसा सुनने के लिए किंतु जन्म कर्म फल होना जन्म आत्म का कर्म फल कर्म फल भैसे छोटा हो तो काम आत्मा था काम स्वभाव रहा काम कर पुरुष है चेतना और काम स्वभाव कैसे हुआ काम कैसे स्वरूप होगा चेतना से इच्छा बहुत सभात्मक अनुभव बच्चे काम है तो के के के तो की इच्छा चेतन की इच्छा वहा नहीं तो इच्छात्मक कैसे बनेगा पुरुष इच्छात्मक इच्छा स्वरूप कैसे बनेगा पुरुष की इच्छा है काम है इच्छा और ये जो पुरुष है तो काम स्वभाव तो इच्छा रूप होगी इच्छा कैसे होगी वो तो, तो इच्छा वाला है इसलिए कहा काम पर है उसके अर्था काम पर काम पर काम पर तो क्या है ठीक है तत्पर तम तब तक फला चित्ते न तब तथ उपाय कर्म सेव प्रभु कर्म संन्यास का ज्ञानार्थ भर काम पर काम काम्य वस्तु ही उनको श्रेष्ठ है और कुछ नहीं की तब तक फला चित कर्म के फल चाहते सब उपाय सुल स्वर्ग आदि स्वर्ग पशु पुत्र आदि फल जाते उसके उपाय में कर्म में स्वर्ग काम हो कारी दृष्टि काम चित्र जैसे पशु काम ऐसे अलग अलग कर्म है कर्म में ही प्रवृत्त होते कर्म से प्रभु हो ये कर्म में प्रवृत्त होते कर्म फल प्राप्त करेंगे ऐसे शास्त्रीय कर्म वही तो कर्म होते कर्म फल के लिए लविक कर्म कोई करता है तो फल प्राप्ति के लिए ऐसे जो प्रभुत्व होता है वो कानो प्रवक्त हो गया कानो स्वभाव हो गया क्योंकि कर्म संन्यास ज्ञानार्थ तो बहिर्मुख को ज्ञान होगा कर्म संन्यास पूर्वक कर्म है फल का साधन फल साधन न कर्म है इसके त्याग पूर्वक इच्छा कर्म प्रभृति त्याग पूर्वक ज्ञान होता है उससे बहिर्मुख होने का नकारात्मक होगी न कर्मनिष्ठा नाम परम पुरस्कार का पे मुख्योपाए ज्ञान बहुत अगे क्या कर्मनिष्ठ जो है कर्म करते हैं परम पुरुषार्थ पीछे आ परम पुरुषार्थ मुख्य इसके अपेक्षा कर्म से मुख्य के उपाय ज्ञान में अभिमुख हो जाइए ऐसा संतान से सिद्धांत का अन्य क्या स्वर्गपरा जो कर्मनिष्ठ है इसका मगर कर्म करते तो, तो ज्ञान का साधन बन जाता है अरे फलार्थित जो करेंगे तो स्वर्ग तो ज्ञान में प्रवृत्ति नहीं हो सकती स्वर्ग पर स्वर्ग पर क्या परम पुरुषार्थ स्वर्ग है परम पुरुषार्थ और सबसे तो बड़ा है स्वर्ग तो स्वर्ग प्रधान उनके स्वर्ग ही प्रधान है तत्पर स्वर्ग पर तो क्या है तस्में जब आसक्त तब अतिरिक्त पुरुषार्थ रहित निश्चय उसमें आसक्त अतिरिक्त हो जाते हैं तो अतिरिक्त पुरुषार्थ उससे छोड़ करके अधिक पुरुषार्थ है ही नहीं ऐसा निश्चय हो तो कुछ विशेषण जन्म कर्म फल प्रधान ये वाणी का विशेषण कर्म है फलम कर्म फलम और जन्म ही कर्म जन्म कर्मा फल, फल कर्म पल, कर्म पल ही जन्म कर्म फल जन्मात्म को कर्म फल कर्म करने से उसका फल होगा जन्म ही मिलेगा जन्म कर्म फलम सब प्रदाती थी जन्म फल जन्म कर्म फल प्रधान ऐसे वाणी क्या वाचनताबंती के साथ ऐसे वाणी कहा थे जिससे कर्म फल से जन्म ही प्राप्त हो ठीक है न उच्चावच मध्यम देह प्रभेद ग्रहणम जन्म जन्म क्या है जन्म की व्याख्या उच्चावच उच्च अवच उच्च स्वर्ग आदि देवतादिवेद कीट प्रतंगादि मध्यम मनुष्यदि देह प्रभे ग्रहणम देह विशेष ग्रहण ही जन्म है ये जन्मादिग्रहण यथोक् फल प्रदत्तम अप्रामाणिकम इत आसं तो जो वाणी राघ जन्म कर्म फल प्रदा जो लोग कहते वाणी जिनके शब्द है राघ वो कैसे जन्म कर्म फल देगा वाच यथोक् फल प्रदत्त हो व्याग कैसे कर्म फल देगा अप्रामिकम इस आशंक हो अनुष्ठान द्वारा ऐसे कहते हैं ये कर्म अच्छा ये सर्व देगा तो उसके शब्द कहने अनुष्ठान होगा अनुष्ठान के द्वारा फल मिलेगा कहते हैं क्रिया विशेष बहुलाशेषण क्रियाण विशेषा क्रिया विशेषा सचिश ते बहुला यशमती जीत भाग में कर्म बहुते वो क्रिया विशेष बहुलाश कहते अभी अभी कहते क्रियानागदानदीना विशेषा यह है अनुष्ठान कर्म यहा है दान है हवनादि कितने कर्म है विशेष देश काला अधिकारित होता है विषय से किस देश में किस कार्य में किस अधिकारी के लिए कम कर्म आगे पाठ सत्रह ही न एक लक्षण सत्रह पाठक सत्ता नहीं सत्रह ही नहीं का लक्षण सत्र अहन अनेक दिन से साध्य होता है सत्र बहुत योजना मिनकर इस इसका विभिन्न प्रचोलन है कर्म ते कलु अश्याम वाचिक प्राचुर ये वाणी में प्रत्योश होते इसलिए वाणी को प्रति क्रिया विशेष ऐसे कहा कथम यथोत्याची क्रिया विशेषाण बाहुल्य अवस्थान जो भाग है भेदभाग रथन करने वाले उसी वाणी में क्रिया विशेषों का बाहुल्य अवस्था नहीं क्यों कर्म कैसे रहेंगे वाणी में कहते तो प्रकाश्य तो नाणी के द्वारा कर्म प्रकाश्य होता है राघ होता तो है प्रकाशित प्रकाश्य क्यों न रहेंगे प्रकाश्य होता है कर्म कर्म राघ में रहेंगे प्रकाश क्यों नीकर करते स्वर्ग पशुपुत्राद्यता यया वाचा बाहु में न प्रकाशित स्वर्ग पशुपुत्राद्यता कर्म है वाचा जिस वाणी के द्वारा बाहुल न प्रकाशन थे वो भाग हो गया क्रिया विशेषण होगा तथा भी तेसा मुख्य उपाय तो प्रति कर्मिष्ठा न मुख्याभिमुख्यम चीज फिर आगदाना मुख्य कार्य हो जाएगा तो कनिष्ठ जो कर्मनिष्ठ मुख्याभिमुख हो जायेंगे ये संक्रांति सिद्धांतिक ये तो भोग के लिए कर्म करते भोगेश्वरी का चिंत थे भोगश्च ऐश्वर्य तो भोगेश्वर्य भोग और ऐश्वर्य ईश्वर सुख भोगना और ईश्वर तो पर तय गति प्राप्ति भोगेश्वरी गति भोग ऐश्वर्य प्राप्ति के प्रति ही साधन होता ये क्रिया विशेष उसके लिए कारण करते थे तु ऐसे क्रिया विशेष बहुत है जिस वाणी में तारम वाचन प्रबंध ऐसे वाणी करने वाले मूड अभिवेक् संसार परिवर्तन संसार में ही रहते ये अभिप्रायचम अभिवक्ता परिवर्तन ऐसे वानी कहने वाले कि क्या परिवेशन तब तो तो बहुला जो कहते हैं वो मूढ़ है, तो है संसार में ही रहते बोला प्रति कर्मकांड निष्ठा बुद्धि बुद्धिशुद्धि द्वारा अंतकरणे साध्य साधन भूत बुद्धिमुद मुख्य भ्य कर्मकांड निष्ठाना जो कर्मकांड निष्ठा है कर्म करते हैं कर्मानुष्ठाइना है कर्म अनुष्ठान करते हैं कर्मानुष्ठा की हमेशा ऐसा के कर्मानुष्ठाई ना जा कर्मानुष्ठाई न बुद्धिशुद्धि द्वारा ना अंत को कर्म करना पड़ा उसके द्वारा में उसके कारण उसके द्वारा अंत कोण में साध्य साधन हो तो बुद्धि समुदाय संभव दो बुद्धि हो जाएगी एक साध्य बुद्धि एक साधना हो खाद्य बुद्धि है सांख्य बुद्धि ज्ञान योग साधन बुद्धि कर्म योग दोनों बुद्धि का उदय उदाहरण समुदय उदय उत्पत्ति समवाद असो मुख्य हो सकती मुख्य हो जायेगी समुदाय क्या समुदय समय समय असो मुख्य हो सकती है भोगे प्रसक्ता हृतचेत व्यवसायत्मका बुद्धि भोगे प्रसाद भोग ऐश्वर्य प्रसुता अपतिक्रिया विशेष भावलोक वाणी के द्वारा अपहृत चेतो ये शांति अपहृत चेतस उनका चेत अंत करना हो जाता कि है क्योंकि भोग ऐश्वर्य का उनके लिए समा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाध हो नीधियते समाज का अर्थ कर अंतकरण बुद्धि समाधि अंतकरण उस अंतकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि न विधीयते न भगवती निश्चय आत्मिक उनके अंतकरण में कभी नहीं होगी भोग में ऐश्वर्य प्रसल से ऐसे वाणी के द्वारा चित्रफ हो जाता है तो उनके अंतकरण में निश्चय बुद्धि ज्ञान योग कर्म योग कभी नहीं होती तनाधिकारण मोगे प्रशस्ता भोग कर्तव्य कमना प्राप्त करना भोगेश्वरे प्रणय होता भोग ऐश्वरे प्रणय वर्ष आभिमुख्य वर्ष तत्वता हो जाते हैं क्रिया क्रिया विशेष बहुलया वाचा बहुत अपहृतचेत क्रिया विशेष बहुलया वाचा जिसे वाणी क्रिया विशेष है बहुत इसके द्वारा अपहुत्र चेतका बुद्धि अपहृत हो जाती आछादित विवेक प्रज्ञा ना सीता अपौ कह जाता हो तो विवेक पर क्या जाती है विवेक बुद्धि जब नहीं होगी तो व्यवसायत्मिक बुद्धि सांख्य योगिया या बुद्धि ज्ञान योगी में सांख्य में अथवा कर्मयोग में जो बुद्धि व्यवसायत्मक या निश्चयत्मिक बुद्धि तो समाध हो न उनके अंतकरण नहीं होते समाध करते समाज पुरुषोपो गायब सर्वमिति समाधिर अंतकरण पुरुष उपभोग करने के सब कुछ लेकर करके रखते हैं अंतकरण कि अंतकरण विषय आने के बाद ही सब कुछ उपभोग होता है पुरुष भोग होगा सम्य पुरुष हो इसे समाधि अंतकरण बुद्धि तस्मिन समाधो न विधियते न बहुत ऐसे अंतकरण में निश्चय आत्मिका बुद्धि संख्या योग कर्मयोगी <coughs> तदात्मभूताना भोग ऐश्वर्य रूप होगी सदव भोग्वर्यो हो भोग और ऐश्वर्य में आत्म कर्तव्य आरोपित हो मानते ही करना हम कोई भोग करना ये प्राप्त करना ईश्वरी प्राप्त करना आरोप करना कहते ये हमारा कर्तव्य अभिनविष्ट चेतसी चेतन अभिनवेश आगल हो जाता है तो बार बार करते ये हमारा कर्तव्य हमारा तादाद में अभ्यास होता उसमें ताजात्मा अभ्यास हो जाता है यही हमारे खर्तव्य है यही हमें कुछ तो होता हूं कुछ बहुमुख नाम वो बहरी मुखो तो तथा शास्त्रानुसारणिया विवेक प्रज्ञा व्यवसायत्मिका बूथि से समुदेश शास्त्रों को में करने वाले जो विवेक बुद्धि है उसी के द्वारा के प्रज्ञा से व्यवसायत्मिका बूथि हो जाएगी निश्चय आत्मिका ज्ञान होगा संख्य बुद्धि हो जायेगी अथवा उसकी कर्मे इतिहास कया अपहुत बाकी के द्वारा उनकी विवेक प्रज्ञा आचादित हो जाती तो, तो निश्चय आत्मीय बुद्धि नहीं होती समाज ही संप्रज्ञा तो असंप्रज्ञा से भेजना द्विधा उचित योग नया दो प्रकार समाज एक सम्प्रज्ञा तो असंप्रज्ञा तो सभी करो तो निजू करोग तर तो तो बुद्धिद्वय विधि अप्रचल समाध बुद्धि न व्यवसाय में बुद्धि नवती तो संप्रजा संप्रदाय समाधि में दो बुद्धि की प्राप्ति बुद्धिद्वय विधि सांख्य बुद्धि योग बुद्धि की प्राप्ति बुद्धि का प्राप्त ही नहीं उसका कैसे निश्चय करते तो समाधि में दो बुद्धि नहीं होगी तो समाधि दो बुद्धि होने की प्राप्ति नहीं प्रथम विषय जाते जिससे संक्रांति कहते यहाँ समाधि का अर्थ संपर्क असंप्र की समाधि नहीं था? ना समाधि यज्ञ के शब्द समाधि को भोग पुरुष भोग के लिए सब कुछ उसमें रखा जाता अंतकरण इसलिए अंतकरण होता है गया समाधि उनके अंतकरण में ऐसे निश्चित आत्मभूति कभी नहीं होती जो भोग ईश्वरीय कर सकते क्या आत्म स्तर को बुद्धि अभिवेक नाम की वेदाभ्यास लोकान विवेक बुद्ध उद्देश्य अभिवेकी होने पर ही वेद के अभ्यास करते हैं कर्मकांड करने पर वेद पाठ करके दस करते है तो विवेक बुद्धि हो गई ऐसा संक्रांति का एवं विवेक बुद्धि ये एवं विवेक बुद्धि रही था। इस प्रकार जो विवेक बुद्धि से रही तो विवेक बुद्धि जिनके ही नहीं तमाम कामात्मनाम आत्म सदाह ये काम काम पड़े उनका क्या फल पहुंचा गया श्लोक में तय गुण विषया वेद निश्चय निर्बन्धो नित्य सत्स्थो निर्बंधो नित्य सत्स्थो निर्योग क्षेम आत्म निर्योग क्षेम आत्मुण्य निश्चय निर्बंधो नित्य सत्स्थो निर्योग क्षेत्र आत्म वो विवेद अभ्यास करने से क्या त्रय गुण विषय तीन गुणों को विषय करने वाले सब निस्त्री गुण भाव अर्जुन है अर्जुन निश्चय गुण भव त्रिगुणा सत्य है जो समय गुणा है सब विषय सब गुचे जितने कारणों से हो उससे अकृत हो जाओ निश्चय भाव अर्जुन निर्द्वंद्व हो द्वंद्व रहित हो नित्य सप्त सत्य स्थित होकर निर्योगक्षम युवक क्षेत्र रहित होकर के आत्मवान अपरा मत हो जाओ वेदार्थ क्या कामत्म का प्रशस्त वेद के अर्थ है तो काम आत्मा तो प्रशस्त है इतिहास के विस्तृण वे विषय वेदा है किंतु तुम विस्तृग हो भव इत पदम उसके साथ निर्द इत्यादि के साथ जोड़ना नित्य सत्यस्व निर्द्वन्द आदि विशेषण में भी प्रत्येक संबंध है। त्रयाणाम सप्तादिनाम गुणाना, पुण्य पाप गया मिश्र कर्म तत्फल त्रैगुण्य त्रयाणाम गुणा सहार त्रैगुण्यणाम कौन गुण सप्तादिनाम सत्र उनका समहार कैसे होता है गुण अपने फल देंगे पुण्य पाप व्यामिश्र कर्म तत्व तो फल संबंध रक्षण तीन प्रकार कर्म होता है पुण्य कर्म पाप कर्म और मिश्रिश्र पुण्य पात्मिका त्रिविधा मितरिषा कर्मा शुक्ल कृष्ण योगिना योगिन का कर्म पुण्य पाप रहित शुद्ध है त्रिविधा मितरेश आने तीन पुण्य पाप व्यामिश्र उसके कर्मों कर्म का फल ये कर्म फल का संबंध ही है तीन गुण से ये होता है ये त्रय गुण मानकर चाहते संसार त्रैगुण विषय त्रय गुण का तो संसार विषय ये था त्रैगुण विषय विषय के प्रकाश हितव्य विषय प्रकाश उसको ही प्रकाश करते ते वेदा वेद त्रैगुण विषय कर्म कांड में तो संसार विषय के पशुपुत्र आदि के लिए कर्म बताए फल साधन सभी वेद सब्द्र कर्मकांड नहीं बदल जाते कर्मकांड ही रहे ना ज्ञान कांड भी नहीं ज्ञान कांड तो संसार निवृत्ति के लिए ज्ञान तद तो अभ्यास तो होता ऐसे वेद का अभ्यास जो करते है। तो हैं तो क्या तो करेंगे तो कर्म कांड अभ्यास का नदस्थानुष्ठान द्वारा उसके अर्थ कर्मानुष्ठान करेंगे तो संसार प्रभ्यास संसार से ध्रुवत्त अवश्य भारी न विवेक का अवसर वस्ती विवेक के अवसर ही नहीं पर संसार कर्म करेंगे कर्म फल प्राप्त करेंगे तभी संसार परिवर्तनार्थम विवेक स्थिति की संसार त्याग के लिए परिपर्जनार्थम सुख दुख नहीं होता दुख लुत्ति के लिए विवेक सिद्धि के लिए क्या करना ये संख्या निस्त्र निष्काम होगी चलो निस्त्र हो जाए तो निष्काम हो जा कथम निस्त्र भव इस गुण तय राहित नित्य सत्यस्तु भव इस वाक्य से गुरो कहते निस्त्र गुण भवो फिर कहते नित्य सत्यस्तु भव यदि त्रिगुण से अतीत हो जाएगा फिर नित्य सत्य तो कैसे होगा निस्त्र गुण भवो गुण तय राहित हो और नित्य सत्यस्थ हो फिर सत्य रहते तो सत्य गुण कैसे रहेगा बाकी सज विरोधा जैसा संक्राम से करते नष्ट्रीय गुण का अर्थ निष्का होते हैं निर्द्वंद सुख दुख हेतु सक्ष पदार्थ द्वंद्व शब्द वाक्यो द्वंद्व शब्द का अर्थ है सुख दुख हेतु सुख दुख के कारण सप्रति पक्ष और परस्पर विरोधी प्रतिपक्ष ने सप्ती विरोधी परस्पर विरोधी पदार्थ द्वंद्व सद्वाक्य तत्व निर्द निर्द्वन्द्व भवन सुख दुख हेतु तो जो सफ प्रति का उसे सप्रति पक्ष तो क्या है टीका पर तो। तो। ने कहा परस्पर विरोधी तुम सपोटे पदार्थो जितने पदार्थ कौन है शीतो स्ना सुख दुख का हेतु शीतोषा सुख के सूल द्व्य उसे निर्गत हो निष्काम से द्वंद्व निर्गत निष्काम होने के लिए द्वंद्व से निर्गत होना चाहिए शीतोष्णा सही सहिष्णुत्म उसका हेतु है निष्काम होने के लिए शीतोष्ण सहयोग करना चाहिए हेतु कहकर के त्रापि हेतु का ये अपेक्षा या शीतोष्णा सहित कैसे होगा सदा सत्तगुणाची हमें तो सप्तगुणाचित होने पर छा होती सहिष्णु इसलिए कहते हैं नित्य नित्य हम सदा सप्तगुणाचित तो योगक्षेम व्यात तो चेतस तो रजस्तम भ्याम असंस्पुले तो सप्तम तो समाजिकत्व अशक्य योग इच्छा में के लिए चित्त व्यापुर होता है कुछ चीज को प्राप्त करने के लिए योग जो प्राप्ति बना रहे ऐसे यदि व्याकृत होता है चित्त रजस्तम से संबंध हो रजस्तम अभियान असंस्कृत से सप्तमात्र तो में स्थित होने के लिए रजस्तम नहीं हो ऐसे तो अशत्य कुछ प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति करनी पड़ती रजगढ़ का कार्य तो रजोगुण तनुगुण रहित केवल सप्तमर स्थिति तो निकेताशक्यस्य तथा निर्योग निर्योगक्षम योगक्ष यो जीवन हेतु हेतुतः पुरुषार्थ साधन निर्योग का निर्वक्षम योग कथित योगक्षमें पर जीवन, हे, जीवन हे तो तो है जीवन हेतु तो पुरुषार्थ का साधन है निर्योगक्षम भाव कैसे विधान करते हैं इतिहासन क्या हो <coughs> <coughs> पहले योगक्ष का अर्थ करते हैं अनुप्राप्त से उपाधान योग जो प्राप्त उसका ग्रहण करना योग और जो प्राप्त है उसका रक्षण उपातः रक्षण क्यों तो योगक्ष तो होगा योगक्षम प्रधान से श्रेयसी प्रवृति दुष्क्रा कि कहते हैं तो निर्दोक्षम होगा वो तो योगक्ष प्र, प्रधान हो जाए हमेशा वही कि तो इसको प्राप्त करना इसको रक्षा करना उसके पीछे सारा जीवन लग जाए तो श्रेष्ठ मार्ग में प्रभुति दुस्क्रा प्रवृति नहीं इसलिए योगोक्षम हो भाव प्रार्भ्यक्ष चुनना अपने जो प्राप्त है प्रारंभ के अनुसार उतने ही मिलेगा जो नहीं रहने वाला नहीं रहेगा जो मिलने वाला वैसे मिलेगा उसके लिए चिंता नही करें सभी क्वे मार्ग प्रवृत्ति समझा नहीं ये दुष्ट में प्रधान प्रधान क्या सर्वस्व स्वाभाविक टीका ये स्वाभाविक है सब उसे में प्रधान करते होते हैं तगमन अवश्य उससे निर्गमन कैसे होगा इसका आत्मवाप्रमतः हो उपदेश सधर्म अन उपदेश सधर्म अनुतिषत यहाँ पंचलश पूरा होता है अपने धर्म अनुसंधन हो तुम्हारे लिए पद आत्मा अपमान तो प्रमाद रही था प्रमाद से ही थोड़े अपने लक्ष्य ध्येय क्या है ये सामने रखे उसी उद्देश्य से समय ही चले वो यदि सामने लक्ष्य नहीं है तो प्रमाद हो गया प्रमादी चाहे वही चीज के पीछे बस कुछ मिल जाएगा तो और कुछता तो हो उसी के पीछे सारा जीवन एक दिन जिसमें चला गया सारा जीवन इसी चल जाता है एक दिन एक नूर का भी हिस्सा में होना चाहिए ये क्षणों के लिए मुख्य उद्देश्य लक्ष्य महत्व उद्देश्य परम प्रयोजन है उसको सामने रखकर करके उसी दिशा में चले थोड़ा सा भी हो देह को सामने रखे देह को भूल करके, करके सामने कुछ मिल जाएगा कुछ हो गया कुछ उसके पीछे लग गया तो बर्बाद हो जाए समय एक समय एक क्षण चला गया एक दिन चला गया ऐसे सारा जीवन ही चल जाता है ले अप्रमत आत्म मान कर अप्रमत हो ठीक है अप्रमादो क्या है मानस्य विषय प्रग सुन तो यही प्रमाद क्या है विषय के परवश हो जाना माना अपने लक्ष्य को छोड़ करके विषय का अध्ययन हो गया ये प्रमाद और अप्रमाद क्या विषय का अध्ययन नहीं हो विषय जो अपने प्रायध में है इतना ही मिलेगा उसे अधिक नहीं काम उसके विषय का अध्ययन नहीं होना अपने लक्ष्य को उतरना अथ यथप उपदेशस्य मुमुक्ष विषय लिए अर्जुन से मुमुक्ष विवक्षितुमुुले अर्जुन मुमुक्ष ने यह उपदेशधर्म अनशत अपने धर्म पालन उपदेश है जो मोक्ष चाहता है तो सुत है ही अपना धर्म पालन करते समाज एक है योग क्षम के लिए भावना नहीं अपने कर्म धर्म पालन करे कर्तव्य पालन करे उसमें इसे कुछ इच्छा नहीं करेगी आगे उसके लिए कहें कर्म फल की इच्छा नहीं करेगी समस्त बुद्धि होकर कर्म करे योगक्ष यो के लिए चिंता योगक्ष जो हो गया उसमें सारा जीवन चला गया उस मार्गी प्रवृत्ति नहीं होती उपदेशानी फल कामनाभा वैफल्योग मार्ग से मन संकट है अभी श्या पूर्व कुछ जो अपना धर्म करता है फलक इच्छा नहीं करके कर्म करेगा ईश्वर अर्पण बुद्ध ईश्वर को तो अर्पण करके अन्य कुछ नहीं कर्तव्य मानकर करेगा फल कामना भाला फलक इच्छा नहीं है क्योंकि ईश्वर अर्पण करता है अपना धर्म अनुसारण करेगा तो फिर तो योग मार्ग से वैफल्य विफल हो गया फल विचार नहीं, नहीं है फल नहीं मिलेगा तो क्या लाभ हुआ इस मानते शंका करता है सर्वे स्व वेदेश कर्मस्व यानी अनता फलानी कहानी न अपेक्षमर्थन तान ईश्वर आय इट अनुंत संपूर्ण वेदों के कर्म में जो फल है कितने फल है अनंतान बहुत फल अलग अलग, -अलग कर्म का अलग अलग फल है कहानी न अपेक्षनते चेत यदि कर्म फल की अपेक्षा नहीं है फल की नहीं तो किमर्थन तान ईश्वर आय ईश्वर के लिए इसी बुद्धि से क्यों अनुसार करेंगे फल के लिए कर क्या करना प्रयोजन क्या है उनको ये प्रश्न है उसका उत्तर है ठीक है न कर्म मार्ग से फलवत्व प्रति जाने के ये कर्म महाराई ईश्वर बुद्धा कर्म करता है फल ईचार नहीं करेगी तो व्यर्थ नहीं कीमत का मतलब कोई प्रयोजन ही बात नहीं फलवत्व तो किम तत्म क्या उसका फल है कर्म का इसी उससे ये सद विचारियों समझा रहेगी उसको विषय करने तो <coughs> उज पानी सर्वत संेश यावान नमः उदपान यावान अर्थ उदपान उदपान कूपाधि ये जाती अर्थ ने एक जितने कूप तड़का दिन यावान अर्थ जितने प्रयोजन है सर्व तो संप्रोद के तावान सर्वतः सर्वत प्राप्त हो चोटे चोटे चोटे तो समुद्र स्थान है बहुत बड़ा जलाशय से है तो आधारण अर्थ हो जाए सब अर्थ सिद्ध होता है छोटे से जो कूप तड़ाग आदि जो प्रयोजन स्नान आसमन आदि है जो प्रयोजन है तो सर्वतो सर्वत सम्पुत हो जाके सिद्ध हो जाता है बड़े जला समुद्र स्थान में प्राप्त हो गया तो सब कुछ सिद्ध हो गया उसके अंतर्गू तो हो गया छोटे कूप इसी प्रकार सर्वे सुवेदेवान फिर यावान काम न यावान सर्वे सुबेद संपूर्ण वेद में कर्म फल जितने कहे गए हैं सावान ब्राह्मण से भी जाना था जाना था ब्राह्मण से सावान जो ब्राह्मण ज्ञानी आत्म स्वर को जान लिया उसके पलक के अंतर्भूत हो गया तो ज्ञानी ब्राह्मण का फल सर्व तो संपूर्ण तो हो गया समुद्र स्थानीय उसके अंतर्भूत हो गया सर्वे से कर्म फल संपूर्ण वेद में जितने कर्म फल है ये कुप तला स्थानीय होगी और ज्ञानी के जो फल है सर्वोत्र स्थानीय हो, हो गया जैसे यावान उद्वन में जितने प्रयोजन सर्वोत्र हो गया ठीक है सर्वे से वेदान फल जितने पले है साधारण ब्राह्मणों से भी जनता सावन ब्राह्मण ज्ञानी के उत्सव उसके अंतर्गत उसको जो आनंद प्राप्त होता है उसे आनंद के अंतर्गू सब कर्म फल यथा उदीपाने के अनुकृपादू परिच्छिन्न हो परिच्छन उदप में कम स्व होगी क्या प्रयोजन होता है स्नान आचरण यो जो अर्थ स्नान आचमन पीना स्नान करना बस्तर छा तो जो जो कार्य करें व्यान उत्पत्त जो कार्य होता है सत्ता इतने सब जब अपरिचिन्न ने जल प्राप्त होने पर सर्व तो समुद्र भरा जल भरावा समुद्र अंतर्भुत हो जाता है कुंभ कला का जो कार्य बड़े जलाशय में तो अंतर्भूत हो गया है क्योंकि परिच्छन हो जायना है अपरिच्छन होता अंशत्व अपरिच्छन होता बड़े का ही अंश ही उसमें से जल जाते वृक्ष होकर तथा सर्वे सुधेद कर्म से यादान अर्थ विषय विशेष होकर सुख विशेष जाती पूर्ण वेद में वेद में तो वेद उत्तर कर्म जो तो प्रयोजनशी होता तो है कर्म करने पर कर्म अनुष्ठान करने पर विषय विशेष उत्पर्त विषय विषय विशेष से संपर्क सुख विषय संबंध सुख होता है विषय भोग सुख होगा विषय विशेष से, दिशे दिशे से दिशे दिशे उसे संपर्क सुख का कर विशेष उत्पन्न न कर्म पुण्य कर्म करने पर सोतावान आत्मनिर्भ सदुपभूति सुखन्त्र जो आत्मज्ञानी के सर को हो सुख है ज्ञान होने पर वो विषय सुख नहीं सब को सुख है द्वितिया सुख उसके अंतर्भूत हो जाता परिच्छन आनंद आना आनंद आना अपरिच्छन आनंद अंतर्भाव जो परिच्छन वैसे सुख है वो अपरिचन आनंद अंतर्भूत वस्तु का अपरिच्छन आनंद आनंद मुख्य परिचन्न आनंद विषय आनंद तो उसके प्रतिबिंब है आनंद आभा से सुखाभास है सुख वास्तव बनेंगे एक नित्य सुख है वास्तव सुख है और वैसे सुख है अनित्य और वास्तव वास्तव है नहीं गौण प्रयोग उसमें किया जाता है उसको सुख कहा जाता है वस्तु का सुख हो तो अपने स्वरूप जिस प्रकार ज्ञानम स्वरूप सत्यम ज्ञान अनंत मुख्य ज्ञान ही ब्रह्म है और घटापट ज्ञान जो कहा जाता है घटाकार वृत्ति में उसका चैतन्य का प्रतिंब होता है तो उसमें ज्ञानत्व का उपचार गौनोप्रयोग वृत्ति में वृत्ति में ज्ञान का प्रतिबिंब होने से उसको भी ज्ञान कहा जाता है ज्ञान मुख्यतः ज्ञान ब्रह्म सुख भी नित्य सुख आनंद है ब्रह्म ही अपना स्वरूप उसका प्रतिबिंब और सब शब्द से कहा जाते है ये विशेष रूप आनंद ये कहा आनंद अंतर्भूत है अपरिचंद आनंद के अंतर्भूत है परिचय आनंद एक आनंद से अन्य अन्य भूतानी मात्रा उपजीवती सुखी ये जो आनंद है आनंद ब्रह्मानंद उसके मात्रा है अंश अंश तो नहीं उसके से इसलिए अमात्र जैसे कहा अन्न तो उसके कोई को ही आश्चित होते जितने भोग करते सुख परिच्छन्न आनंद तो भोग करते अपरिचन्न आनंद के अंतर अंतर्भूते तथा तो तो अपरिचिन्न आत्मानंद प्राप्ति परिवसाई नो योग मार्ग से नास्ती वैफल्यम योग मार्ग के अपरिचिन्न जो आत्मानंद है वो प्राप्ति में परिवर्तन होता है प्राप्ति में उसका तात्पर्य उसमें ही समाप्त होता है योग मार्ग इसलिए पर नहीं शंका हुई थी जब वो अपने कर्मफल की इच्छा नहीं करेंगे क्यों तो कर्म करेंगे तो कर्मफल प्राप्त होने पर जो आनंद प्राप्त है वो आनंद तो सुप्रसानी हो गया अपरिचन आनंद तो समुद्र सानी हो गया वो जो अपरिचण आनंद प्राप्ति के लिए में ही होता है इसलिए विफल नहीं यह वास्तव है उदाह उत्तम अर्थम अक्षर योजना प्रकट है यहाँ तक तो टीका तो में श्लोक की व्याख्या हुई हाथी व्याख्यान करते ये अर्थों को अक्षर योजना श्लोक एक अक्षर शब्द अन्वा करके व्याख्यान करते वह भाष्यकार यथा लोके कूप सड़क आदि अनेक स्मीन उदपाने कूप सड़क आदि एक नही उदाहन एक रोचन दिया जातीय दो तुम्हें भी परिच्छके स्वपरिच होद के याद का ये परिणाम सिद्ध होता है क्या सिद्ध होता तो है स्नान पाना अर्थ है फल प्रयोजन स सर्वो अर्थ स्व प्रयोजन सर्वत सम के सावान संपत्ति चाहिए अभी यो अर्थ होना चाहिए सर्वत समय संपत्ति तस्था अंतर होती तरफ जितने पूरा में प्रयोजन सिद्ध होता है सर्वत समक सर्वत संपक बड़े जड़ाश है मिल जाने पर सब कुछ उसमें हो गया चार आने वो संपत्ति सब उसमें प्राप्त हो गया उसमें अंतर्भूत हो गया टीका नहीं तो फान हो गया तूफा भी शब्द शब्द से करता अभिदेश्य अभिदेश्य अर्थ समुद्र उदपानशब्द सेन शब्दोंगा विषयकर्ताजयुद्रतर्भावता है